ि नीता वसो ता शतक्रो बभूव अहे समुस्थद्रपुषो वंदनीयया मतृशक्ति ये और नचिकेता के संवाद के माध्यम से हम आध्यात्मिक विषय में अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं जो नचिकेता एक अबोध बालक के रूप में था लेकिन उसके संस्कार इस प्रकार के जग गए और वह संस्कार वैराग्य के संस्कार महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के भाष्य में महर्षि व्यास ने कहा है कि वैराग्य किसे कहते हैं तो वाक्य आता है कि ज्ञान से व पराकाष्ठा वैराग्यम अर्थात ज्ञान हमारा जब पराकाष्ठा को पहुंच जाता है पराकाष्ठा अंतिम सीमा काष्ठा कहते हैं दिशा के लिए परा का अंतिम तो दिशा का अंतिम भाग अर्थात तो उसके आगे अब कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए पूरा हो गया तो ज्ञान की जहां संपूर्णता आती है उसी का नाम है वैराग्य और ज्ञान की संपूर्णता अर्थात ये सृष्टि के पदार्थ परमात्मा ने किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए हैं इसका जब यथार्थ ज्ञान होता है तो वह व्यक्ति फिर उन पदार्थों का उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही प्रयोग करता है उनमें राग नहीं रखता बस इसी का नाम वैराग्य है संसार के पदार्थों का प्रयोग तो सभी कर रहे हैं लेकिन एक राग रख करके कर रहा है एक मात्र साधन के रूप में अपनाते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहा है बस यही दोनों में अंतर है तो एक को हम कहेंगे रागी दूसरा वैरागी और ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हमारे अंदर विवेक आता है विवेक एक सामर्थ्य अर्थात पदार्थों को अलग अलग करके जानना ये धर्म है ये अधर्म है ये सत्य है ये असत्य है जहाँ पृथक पृथक विवेचन हो जाता है जैसे उसका हंस का उदाहरण देते हैं कि दूध में से जल को अलग कर देता है और जो उसका ठोस भाग है उसको अलग कर देता है कभी देखा है किसी ने नहीं देखा है सुना सबने होगा कि हंस क्षीर का हम दृष्टांत देते हैं यह वास्तव में मैंने पीछे एक बार बताया था आप लोगों के लिए कि हंस कमल को खाता है कमल को भी क्या खाता है कमल की नाल और कमल की नाल है जल के अंदर और नाल उसकी होती है पोली उसमें अंदर दूध जैसा तरल पदार्थ सफ़ेद भरा होता है अब जल के अंदर है नाल और वहाँ पर जो जल है उसके चारों ओर उसको तो ग्रहण नहीं करेगा वो लेकिन उस नाल के अंदर जो दुग्ध है जो दूध जैसा पदार्थ है तरल पदार्थ द्रव उसको ग्रहण करेगा तो वह अपनी चोच को उस नाल में डालता है अब नाल में डालता है तो अंदर जो पदार्थ है वही उसकी चोंच में आएगा बाहर का जल तो आएगा नहीं लेकिन दृष्टांत इस रूप में देते हैं कि उसने दूध में से जल को अलग कर दिया और दूध को ग्रहण कर लिया लेकिन वहां तात्पर्य वैसा नहीं है वहाँ जल के अंदर उस नाल में विद्यमान दूध को उसने निकाल लिया ये तात्पर्य है तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिसके अंदर विवेचना की शक्ति होती है विवेचन पृथक पृथक करके जान लेना ऐसी सामर्थ्य जब उत्पन्न होती है तब उसे यथार्थ ज्ञान होता है कि कौन सा पदार्थ किस कार्य के लिए है और इसी प्रकार की विवेचना शक्ति से परिपूर्ण वह नचिकेता बालक जो कि यमाचारी के पास आया हुआ है और तीसरे वर्ग के रूप में जो उसने जिज्ञासा प्रकट की थी कि मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा रहता है कुछ कहते हैं कि नहीं रहता और इसी को कहते हैं विचिकित्सा हैं जी दूसरा वरदान जो मांगा था वो आप उसका पीछे सुन लेना वो रखा हुआ है तो यहाँ उसने जो प्रश्न किया था कि मृत्यु के बाद जो दो प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं और जब दो प्रकार की बातें किसी को सुनने को मिलेंगी तो उससे संशय पैदा होता ही है संदेह उत्पन्न होता है उसी संशय को संदेह कहते हैं विचिकित्सा संशयात्मक स्थिति तो वह नचिकेता उस संशय को दूर करने के लिए उसने वही वर मांगा कि आप ये बताइए कि मृत्यु के बाद इस जीवात्मा की क्या स्थिति होती है ये रहता भी है कि नहीं रहता और रहता है तो किस स्थिति में रहता है कहाँ जाता है इसका क्या परिणाम होता है आगे चल करके यद्यपि यमाचार्य ने द्वितीय वर देते समय उसका परीक्षण कर लिया था और स्वयं नचकेता नचकेता ने भी कहा था कि मैं श्रद्धा से युक्त हूं आपके वचन में श्रद्धा से युक्त होकर के सुन रहा हूं और जो भी उन्होंने बताया वो उसने पूरा पूरा बता भी दिया सुना भी दिया उसका परीक्षण भी कर लिया यमाचार्य ने उससे बहुत प्रसन्न भी थे वो उसका सम्मान भी किया था लेकिन तृतीय वर देने से पहले उसकी जिज्ञासा को शांत करने से पहले उन्होंने और उसका परीक्षण किया कि यह इस विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है भी या नहीं मेरे द्वारा दी हुई विद्या और उर्वरा भूमि में आएगी या नहीं आएगी इसका परीक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन जो आपने पीछे सुने थे नचिकेता के सामने उन्होंने उपस्थित किए किंतु तो संसार के सारे भोग सामग्री के पदार्थ ले ले दीर्घ आयु ले, ले बहुत सारी भूमि ले ले हिरण्य ले ले पशु ले ले जो कुछ चाहिए तुझे ले, ले। लेकिन नचिकेता उन पदार्थों की नश्वरता का वर्णन यमाचारी के सामने करने लगा तो पीछे हमने यहाँ तक देखा था कि नचिकेता कह रहा है कि जो आप पदार्थ मुझे प्रदान करना चाह रहे हैं उस वर के बदले में मेरी जिज्ञासा को शांत न करके उसके बदले में जो आप पदार्थ मुझे देना चाह रहे हैं ये सारे पदार्थ तो नश्वर हैं श्वभावामर्त्यस्य यदंतकई तत् शिवभाव कल तक रहने वाले हैं अर्थात कुछ समय तक ही रहने वाले हैं ये इनको लेकर के मैं क्या करूँगा क्योंकि ये सदा रहने वाले नहीं हैं और जीवात्मा सदा रहने वाला है ऐसा मैंने सुना है लेकिन विचिकित्सा यह है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी रहता है ये तो ये पदार्थ मुझे नहीं चाहिए इन पदार्थों को आप अपने पास ही रखिए आगे फिर सत्ताईसवें श्लोक में पीछे हमने 26 श्लोक देख लिए थे ये जो कठोपनिषद है ये छह भागों में है उसका वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है कि इसमें दो अध्याय हैं प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय के फिर तीन भाग उस भाग का नाम इसमें बोला जाता है वल्ली करके वल्ली, वल्ली, तृतीय वल्ली ये प्रथम अध्याय की तीन हो गई ऐसे ही द्वितीय अध्याय की भी तीन हैं अगर हम वल्ली के ही रूप में पूरा विभाग करें तो छह वल्लियों में ये समाप्त तो होता है हमारी अभी चल रही है प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय चल रहा है और कुल मिलाकर के इसमें श्लोक हैं 119 तो 119 श्लोक में हमने 26 श्लोक देख लिए थे सत्ताईसवें श्लोक में नचिकेता कहता है कि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तम अद्राक्ष्मे ता जीविष्यामो यददशिष्यसी वरस्तु में स सव क्या आप मुझे अनेक प्रकार के धन धान्य ये वस्तुएं दे रहे हैं लेकिन एक सिद्धांत भी दिया कठ ने नचिकेता के मुख के द्वारा एक सिद्धांत कहलवाया जो कि सार्वभौमिक सार्वकालिक सिद्धांत है कि न वित न तर्पणीयो मनुष्य अर्थात मनुष्य की तृप्ति वित्त से धन से नहीं हो सकती ये धन केवल रुपया पैसा ही नहीं जितने भी संसार के पदार्थ हैं ये ये सब भोग सामग्री ये सब धन कहलाते हैं और इससे आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई छादोग्य परिषद में भी जहाँ याज्ञवल्क का मैत्री का संवाद चलता है तो वहाँ पर भी याज्ञवल्क कहते हैं मैत्री से कि धन से किसी की तृप्ति नहीं होती वहाँ भी उन्होंने ऐसा ही कहा है और वही वाक्य यहाँ भी आ रहा है कि न वित न तर्पणयो मनुष्य आप मेरे सामने अनेक प्रकार के वित्त धन पदार्थ उपस्थित कर रहे हैं इससे मैं कहाँ तृप्त हो पाऊँगा आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ और आप मुझे तृप्त करना चाह रहे हैं आप मुझे धोखे में रखना चाह रहे हैं इनसे तो तृप्ति मिलने वाली नहीं है और लपस्यामहे वित्तम अद्राक्ष्मे ता यदि हम आपका दर्शन कर लेते हैं महर्षि दयानंद ने ये जो कठोपनिषद में कथा आई है इसके विषय में कहा है कि एक आलंकारिक वर्णन है और यह वर्णन जो कि जिसके पात्र यमाचार्य और नचिकेता हैं ये वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा है जीवात्मा नचिकेता के रूप में है और परमात्मा मृत्यु अर्थात यमाचारी के रूप में और इन दोनों का संवाद हो रहा है और परमात्मा हमारे सामने ये सारे भोग्य पदार्थ सामग्री उपस्थित करता ही है हमें शरीर देता है इंद्रियां देता है उन पदार्थों का भोग करने की सामर्थ्य देता है और इन पदार्थों को दे करके हमारी परीक्षा भी हो रही है कि देखें ये जीवात्मा इन पदार्थों में उलझता है या इनका प्रयोग करके मुझे प्राप्त करना चाहता है मुझे प्राप्त कर पाता है तो वही बात यहाँ पर भी आ रही है यमाचार्य देख रहे हैं कि देखें ये इन पदार्थों में उलझेगा या नहीं उलझेगा और यदि इसमें ये नहीं उलझा तो वास्तव में उस विद्या को प्राप्त करने का यह अधिकारी कहलाएगा तो नचिकेता कहता है कि न वित नर्पण यो मनुष्य लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्मेतवा अरे हम ये वित्त ये धन ये सारा हम जब आपको प्राप्त कर लेंगे आपका हमें दर्शन हो जाएगा तो जब स्वामी का दर्शन हो गया तो स्वामी की संपत्ति स्वामी का स्व वो तो हो ही जाता है अगर स्वामी से हमारा संबंध जुड़ जाए तो स्व से तो संबंध जुड़ ही जाएगा ये सारा संसार परमात्मा का क्या है स्व और परमात्मा क्या है इसका स्वामी तो आपका दर्शन प्राप्त करके तो सारी वस्तुएं हमारी हैं ही ये और हम इनको प्राप्त करने की दृष्टि से हम आपको छोड़ दें आपका त्याग कर दें ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है तो महे वित्तम अद्राक्ष्म चेतवा यदि हम आपको प्राप्त कर लेंगे आपका दर्शन कर लेंगे तो ये सारे हमें प्राप्ति ही हैं और रही बात जो आपने कहा था कि तू जितनी आयु चाहे मांग ले लेकिन नचिकेता यह भी जानता है कि असीमित आयु किसी की नहीं होती वह आयु परमात्मा जो देता है हमारे कर्माशय के अनुसार ही देता है तो कर्मा के कर्माशय के अनुसार न्यायपूर्वक जितनी आयु आप देना चाहेंगे वो तो मुझे देंगे ही आप उसमें तो मुझे कोई शंका है ही नहीं और उससे अतिरिक्त तो मैं मांगूंगा तब भी आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप न्यायकारी हैं आप न्याय के अनुसार चलते हैं तो जीवित श्याम यावद ई शिष्यशी जब तक आपके शासन में आपकी न्याय व्यवस्था में हमें ये शरीर मिला हुआ है तो हम तो जीवित रह ही लेंगे उसमें लेकिन मुझे जो ज्ञान प्राप्त करना है वो एक अलग चीज है तो जीवित श्यामो यावद ई शिष्यशी तम वर्णीय स उसने फिर वही बात दोहराई अपनी कि मुझे वर्ण करने के योग्य वही वर है जो मैंने आपसे कहा है मुझे उसी का उत्तर चाहिए और वह प्रश्न क्या कहा था उसने कि जो ये कहते हैं कि मरने के बाद जीव रहता है या नहीं रहता तो मुझे तो उसी का उत्तर चाहिए वरस्तु में वर्णीय स एव आगे नचकेता फिर कहता है कि अजीर्यता अमृता उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वरणरतिप्रमोदन अतिदीर्घे जीवित को रमेत अजीर्यता उपेत्य जो पदार्थ जीर्ण नहीं होते उनको प्राप्त करके उसमें परमात्मा भी है उसमें अन्य जीवात्मा भी है उसमें मूल प्रकृति भी है ये पदार्थ कभी भी जीर्ण नहीं होते तो इन पदार्थों को प्राप्त करके अर्थात इनका ज्ञान प्राप्त करके अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य ये जो मरण धर्मा मनुष्य का शरीर है और कहाँ रह रहा है ये क्वध कु कु केहते हैं पृथ्वी के लिए आपने एक तो क शब्द सुना होगा कसमय देवाया हविषा विधे तो क किसको कहते हैं परमात्मा के लिए सुख स्वरूप परमात्मा क और कु कहते हैं क में छोटी ऊ की मात्रा लगा दें तो यह है प्रकृति का इसका पृथ्वी का वाचक रात्रि में चंद्रमा निकलता है चांदनी चमकती है तो चांदनी का एक नाम और भी है क्या बोलते हैं उसको और बोलिए कौमुदी सुना है कौमुदी कौमुदी तो कौमुदी का अर्थ क्या होता है कु माने पृथ्वी पर जो चमक रही है उसे कौमुदी कहते हैं तो कु माने पृथ्वी और पृथ्वी कहाँ है ये अधोलोक कहलाता है ये तो कु अध क्वध स्थ अर्थात इस पृथ्वी लोक पर स्थित जितने भी मरण धर्मा प्राणी हैं उनमें से ज्ञान प्राप्त करने वाला केवल मनुष्य ही है और तो है नहीं तो जीर्यन मर्त्य क्वध प्रजानन इसी पृथ्वी पर रहते हुए यह प्राणी यह मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है प्रजानन तो उस अवस्था में वह अमृतों को प्राप्त करता है अजीर्यता अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वध प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान फिर वह ध्यान करता हुआ विचार करता हुआ चिंतन करता हुआ जब इन सारे पदार्थों को देखता है जो आप मेरे सामने उपस्थित कर रहे हैं अनेक प्रकार के वर्ण हैं अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन हैं वर्ण रति प्रमोदान इन सबको देख करके अब उसके मन में क्या विचार आता है जब ज्ञान प्राप्त होता है वह कहता है कि इन पदार्थों को मैंने प्राप्त कर भी लिया तो पहली बात तो मैं इन सबको भोग नहीं पाऊंगा मैं मेरी सामर्थ्य भोगने की कहाँ तक होगी क्योंकि ये भी होता है कि ज्यो ज्यों हमारी आयु बढ़ती है पदार्थ ज्योके त्यों अब भी विद्यमान हैं लेकिन हमारी भोग करने की सामर्थ्य हमारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है अर्थात हमारे पास वस्तुएँ होते हुए भी हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते गाड़ी हमारे पास है बैठ नहीं पाते खाद्य पदार्थ सभी प्रकार के विद्यमान हैं लेकिन हजम करने की शक्ति ही नहीं रही तो ऐसे इन पदार्थों को प्राप्त करने में जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वह क्या इसमें अपना मन लगाएगा अति दीर्घे जीवितें को रमेता तो अत्यधिक जीवन प्राप्त करने में भी किसका मन लगेगा किसको अच्छा लगेगा ये अर्थात मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी आयु बढ़ा भी देंगे मुझे सारे ये पदार्थ दे भी देंगे लेकिन ये सारे पदार्थ इनकी भोगने की सामर्थ्य भी मेरी नहीं रहेगी इसलिए मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और इस वल्ली के अंत में जो 29वां श्लोक आता है उसमें फिर नचिकेता अपनी बात को दोहराता है कि यस्मिन इदम विचिकित संति मृत्यु यद सांपराय महति ब्रूही न योयं वरों गूढ़ अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मा न चिकेता व्रणीते कि मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि यस्मिन इदम विचिकित्सि मृत्यु अर्थात जिस विषय में सभी को संदेह उत्पन्न होता है हे मृत्यु हे यमाचार्य किस विषय में कि साम सांपराय के विषय में साम सांपराय कहते हैं इस लोक से इस शरीर से निकल करके प्रयाण करना और परलोक में जाना तो परलोक गमन सांपराय इस साम्पराय के विषय में जो विचिकित्सा है सारे लोग संदेह से परिपूर्ण हैं कोई ठीक उत्तर नहीं दे पाता तो महति ब्रूही नस्तद ये जो बहुत बड़ी विचिकित्सा है इसके विषय में आप मुझे बताइए और अन्य किसी पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं है मेरे कर्मानुसार जो भी आपको देना है वो आपको देना ही है आप दे ही रहे हैं उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है लेकिन इस विचिकित्सा के विषय में ही आप मुझे बताइए और योयम वरों गूढ़ अनुप्रविष्ट है ये जो वर जो मैंने आपसे मांगा है ये मेरे अंदर गहराई से घुस चुका है गूढ़म अनुप्रविष्टः मेरे अंदर तक जा चुका है ये निकलेगा ही नहीं जब तक आप मुझे इसका उत्तर नहीं दे देंगे मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएंगे जीवात्मा के विषय में परमात्मा के विषय में तब तक ये जिज्ञासा मेरी शांत नहीं होने वाली इसलिए योयम वरों गूढ़ मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मा नचकेता वर्णीय आप कितना ही कहते रहिए लेकिन इस वर से अतिरिक्त ये नचकेता और कुछ भी नहीं मांगने वाला जब किसी बात पर जोर देना होता है तो व्यक्ति बात करते करते अपना नाम भी बोल देता है कि देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ अमुक नाम वाला ये मैं बोल रहा हूँ ये और कोई नहीं है तो ये नचिकेता ऐसा है जो आपके सामने बैठा है जो आपसे प्रश्न कर रहा है ये नचिकेता आप कितना ही प्रलोभन देते रहिए लेकिन यह इन सारे प्रलोभनों के बदले में अपने उस वर को नहीं छोड़ेगा ये उसी वर को मांगेगा और आपको उत्तर देना होगा तो इस तरह से यहाँ तक नचिकेता के सामने अगर किसी अन्य व्यक्ति के सामने ये सारे प्रलोभन आए तो जरा देर में बहक जाते हैं हम संसार के पदार्थों में बहक जाते हैं क्यों क्योंकि हम इनमें अपना लाभ समझ रहे हैं लेकिन वो लाभ नहीं देख रहा है वो इनमें विनाशित्व तो देख रहा है वो इनको साधन के रूप में देख रहा है और स्वयं यमाचार्य सामने उपदेश देने के लिए बैठे हैं और इतने सुंदर अवसर को छोड़ करके जैसे कोई हीरो को छोड़कर के कंकड़ों को उठाने लगे तो ऐसी स्थिति वह अपनी नहीं होने देता उसे बहुत दुर्लभ अवसर मिला है ज्ञान की प्राप्ति का और उसके सामने ये सारे पदार्थ उसको क्षीण लग रहे हैं महत्वहीन लग रहे हैं और यमाचारी ने अब देख लिया कि ये नचिकेता वास्तव में सच्चा जिज्ञासु है और इसके अंदर विवेक है और बुद्धि भी बहुत तीव्र है क्योंकि मैंने जितना अब तक बताया इसको इसने पूरा पूरा ग्रहण भी कर लिया है तो जब कोई आचार्य देख लेता है अपने शिष्य के लिए कि यह पूर्ण योग्य है विद्या प्राप्त करने का अधिकारी है तभी वास्तव में वह अपना ज्ञान उसको पूरा पूरा प्रदान करता है और वह जान रहा है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये निरर्थक नहीं जा रहा है यह पूर्ण रूप से बीज के रूप में स्थापित हो रहा है तो आगे अब जो दूसरी वल्ली इसकी आएगी क्योंकि यहाँ तक प्रथम वल्ली में प्रथम वर्ग की भी चर्चा हो गई दूसरे वर्ग की भी चर्चा हो गई और तीसरे वर्ग की चर्चा केवल इतने मात्र रूप में हुई है कि नचिकेता ने कौन सा प्रश्न उपस्थापित किया था और नचिकेता का परीक्षण करने के लिए यमाचार्य ने क्या क्या उपाय नहीं किए वह उन सभी उपायों में पूर्ण रूप से विजयी हुआ उस परीक्षण में पास हुआ है तो अब द्वितीय वली से लेकर के और छठी वर्ली के अंत तक जिस ज्ञान के आधार पर ये उपनिषद टिकी हुई है उस ज्ञान का विषय अब आगे प्रारंभ होगा अर्थात अब कोई भी प्रलोभन उपस्थित नहीं कराया जाएगा नचिकेता के आगे वो सारे हो चुके अब केवल प्रश्नोत्तर के रूप में प्रारंभ में यमाचार्य बहुत सी बातें बताएंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं और बीच बीच में कहीं प्रश्न कोई नचकेता करेगा तो प्रश्न उसी विषय से संबद्ध ही रहेगा और उसी का विवेचन आगे चलेगा इसको फिर हम आगे देखेंगे आज इसको यहीं समाप्त करते हैं ओम शम